वहनी रसी स्वात्रो प्रचेता तुथो असी विश्ववेदा ईश्वर की विशेषता उसके गुणों की महिमा बताई गई है मंत्र में हे ईश्वर आप और प्रवाहन हैं सर्व्यापक हैं और समस्त पदार्थों को गति देने वाले हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले हैं वहनी रसी हव्यवाहना आप अग्नि सर्वज्ञ होते हुए सबसे सूक्ष्म होते हुए सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान में संबद्ध करने वाले हैं हवी का बहन करने वाले हैं स्वात्री सर्वव्यापक हैं आप व्यापनशील हैं सर्वत्र पहुंचने वाले हैं और प्रचेता अत्यंत बुद्धिमान हैं, तुथोवसी ब्रह्म है सबसे महान है और विश्ववेदा सबको जानने वाले सभी को प्राप्त करने वाले हैं ईश्वर का पहला विशेषण जो बताया विभूरसी। आप विभू हैं सर्वव्यापक हैं और सबके ऊपर हैं आप सर्व्यापक होते हुए सबसे ऊपर होते हुए सर्वत्र विद्यमान होते हुए आप प्रवाहण है हर पदार्थों का वहन करने वाले हैं जितना महान या विभू बड़ा ईश्वर है उतना ही बड़ा आकाश है एक दूसरे बराबर हैं एक दूसरे के ए? हाँ जितना बड़ा ईश्वर है उतना ही बड़ा आकाश है या जितना बड़ा आकाश है उतना ही बड़ा ईश्वर है आकाश ईश्वर के बराबर है तो स्थान के दृष्टि से तो दोनों में कोई एक से दूसरा कम नहीं है दूसरे गुण नहीं है आकाश में बस जो विभु आकाश है व्यापक आकाश है जो कि ईश्वर को भी स्थान दे रखा है रहने के लिए ईश्वर कहां रहता है आकाश में रहता है ईश्वर का घर आकाश है तो आकाश ने ईश्वर को शरण दे रखा है इसलिए इस दृष्टि से तो आकाश बड़ा है, कुछ है नहीं। लेकिन वो आकाश कहाँ है उसको ईश्वर ने दे रखा है स्थान वो ईश्वर में है जितना ईश्वर है उतना ही आकाश है उससे थोड़ा भी आगे नहीं है यानी स्थान की दृष्टि से कहिए विस्तार की दृष्टि से तो आकाश और ईश्वर दोनों बराबर हैं, फिर भी ईश्वर महान है उसमें विशेषता क्या है आकाश प्रवाहण नहीं है हाँ। आकाश वाला नहीं सूक्ष्मतन मात्रा वाला नहीं दूसरा है वो परमे व्योम जिसको कहते हैं परम व्योम दूसरा आकाश अभी पढ़ा था ना मंत्र मंत्र में में आया ना निचले वाले में, में आया था ना अभी अंग वेद वेदा। तो जो परम व्योम जिसको कहते हैं जिसमें ईश्वर रहता है वो तन्मात्रा वाला नहीं है प्राकृतिक नहीं है स्थान मात्र है वो अवकाश अवकाश उसको कहते हैं जिसमें कोई चीज रहती है तो ईश्वर भी एक वस्तु है वो रहता है उसमें प्रकृति भी रहती है जीवात्मा भी रहते हैं संसार बनने से पहले सारे जहां जहां रहते हैं वो आकाश है वो तो आकाश ईश्वर के बराबर है और ईश्वर उसके बराबर है लेकिन ईश्वर में क्या विशेषता है ईश्वर प्रवाहण है एक वस्तु को दूसरे स्थान में पहुंचाने की क्षमता है ईश्वर में आकाश में नहीं है आकाश निष्क्रिय है इसमें कोई शक्ति नहीं है कोई बल नहीं है और कोई गुण नहीं है उस आकाश में कोई गुण नहीं है केवल है कि उसमें कोई वस्तु रह सकती है बस इसके अतिरिक्त अपनी ओर से वो कुछ नहीं कर सकता किसी को ईश्वर में यही विशेषता है कि वो व्यापक होते हुए भी सब कुछ कर सकता है किसी को भी यहां से वहां पहुंचा सकता है ईश्वर के अंदर अगर ये गुण नहीं होते तो संसार आदि की रचना जो है असंभव थी नहीं हो पाती आकाश में प्रकृति के व्यापक होते हुए भी रहते हुए भी आकाश संसार को नहीं बना सकता है ईश्वर व्यापक होने के कारण ही संसार की रचना कर पाता है उसमें ये विशेषता है कि वो प्रवहन है वहन कर सकता है एक को दूसरे स्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पहुंचा सकता है और पहुंचाने के कारण ही क्या है ये संसार बनता है सारी प्रकृति एक जगह इकट्ठा रहती है ढेर रहती है प्रकृति के अंदर ऐसे गुण है जो एक जगह रहेगी सत्य रज स्तम सम साम्यावस्था प्रकृति यानी सत्य सत्य के परमाणु एक साथ रह जाते जब हो जाते हैं रज रज के परमाणु एक साथ जब हो जाते हैं और तम तम के परमाणु एक साथ जब हो जाते हैं तो ये प्रकृति अवस्था है साम्य अवस्था समान हो जाते हैं और इन्हीं तीनों की समानता में जब भेद कर दिया जाता है तो संसार बनता है तो संसार बनने से पहले तीनों एक एक जाति के जो हैं एक साथ ही इकट्ठे रहते तो अब बनाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान इनको हटा के ले जाना होता है नहीं तो बनेगा ही नहीं एक जाति के वस्तु से कोई दूसरी वस्तु नहीं बनती है पानी से आप कुछ भी बनाना चाहें केवल पानी से तो नहीं बना सकते केवल आटे से कुछ बनाना चाहो तो नहीं बना सकते आटे में पानी मिलाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे ना केवल आटा ही हो ना अग्नि हो ना, ना पानी हो कुछ भी नहीं हो केवल आटा हो तो क्या करेंगे अब कुछ नहीं बनेगा आटा से केवल आटा ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा यानी केवल एक पदार्थ से एक जाति के पदार्थ से दूसरी वस्तु नहीं बन पाती है वही बनेगी और कुछ नहीं बनेगी तो ऐसे शत्रु से ही केवल कुछ बनाना चाहिए तो कुछ नहीं बनेगा वो सत्व ही रह जाएगा रज से बनाना चाहे तो कुछ नहीं बनेगा तवल केवल केवल से कुछ नहीं बनता है पानी आटा जैसे मिलाते हैं तब तो कुछ बनता है उसका लोदा बनता है रोटी बनती है जो भी बन सकती है आगे नहीं आपस के गुण है उसके समान हो जाना जैसे पानी में है ना ये मिट्टी डाल दो और उसको चला दो घोल दो उसके बाद थोड़ी देर तक तो घूमता रहेगा पानी साथ में फिर पानी ऊपर आ जाएगा मिट्टी नीचे बैठ जाएगी ऐसे और भी कुछ पदार्थ होते हैं जो कभी नहीं घूलते मिलते हैं चला दो तब घ मिल रहे हैं और छोड़ दो स्थिर कर दो तो वो खड़े हो जाएंगे आपस में ऊपर नीचे हो जाएगा वो भी की प्रदर्शनियाँ होती हैं ना जहाँ कहीं को ऐसे गिलास मिलते हैं में वो तीन पदार्थ होते हैं तीनों तीन रंग के होंगे और ऊपर नीचे रहते हैं वो खुलते मिलते नहीं आपस में तो मिट्टी भी ऐसे पानी भी है सारा कुछ खुलता मिलता नहीं है मिट्टी पानी हवा जो पांच भूत है ना ये ये पांचों भूत पांचों भूतों को कुछ नहीं कर सकते जो मूल अवस्था में पांच भूत है ना ये मूल अवस्था में किसी को कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। अगर मान लो पानी मिट्टी को घुला देता तो ये धरती का क्या होता सारा घुल जाता ना पर पानी भी वहीं रह रहा है ना मिट्टी के ऊपर ही तो रहता है ना नहीं घोल पाता है इसको तो पर मिट्टी से जो ढेला बनाते हैं ना बाद की रचना है इसको पानी तोड़ देगा इसको नहीं रहने देगा बांध बनाते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा वो घिसता रहता है लेकिन घिसके जब अंदर वही मिट्टी चली जाती है तो उसको कुछ नहीं करता है वो पानी ऐसे ही सभी ये पत्थर है उसको पानी घिसता रहेगा घिसता रहेगा सब कुछ कर देगा उसका लेकिन घिसने के बाद फिर कुछ नहीं करेगा ऐसी आग है जो भी है ये केवल उसके जो मूल से बाहर की जब, -जब रचना हुई है ना उसको केवल तोड़ते हैं मूल को नहीं तोड़ पाते हैं पांचों भूत अगर पांचों भूत पांचों को तोड़ने लगे तो बने गए ठीक है नहीं संसार रहेगा नहीं लेकिन ये रहता है तो अगली रचनाएं होती है उसको ये आपस में भूत तोड़ते हैं तो ये इसीलिए सभी को मिलाकर के बनाया गया है आपस में नहीं मिलते हैं तो ये इसीलिए बनता है कि एक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है अपने आप स्वभाव नहीं है आपस में स्वभाव होता तो फिर ये टूटते नहीं और टूट गए हैं तो ये बनते नहीं है तो उस स्थिति में उनको बनाना पड़ता है जोड़ना पड़ता है तो जोड़ना तभी होगा जब एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जाए पदार्थे तो ये ईश्वर का जो प्रवाहन धर्म है ढोने का जो धर्म है यही क्या करता है संसार को बनाने में उसकी सहायता करता है जो कही है, इसके आधार पर ही संसार बन पाता है और ऐसे यहाँ पर सूर्य है यहाँ चांद है यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ सारे सब ग्रह उपग्रह सभी हैं, तो सभी एक स्थान से दूसरे स्थान बैठाए हुए हैं सभी का आपस में संतुलन किया हुआ है तो ढोता है इस तरह से सभी पदार्थों को सभी एक जगह कभी इकट्ठे थे सारे ऐसी जीवात्माएं भी हो सकता है वो भी कहीं इकट्ठी रहे उसके लिए नियम तो नहीं है सभी जीवात्माओं में आकर्षण नहीं होता है आकर्षण केवल जड़ पदार्थों में ही होता है जीवात्माओं में नहीं होता है तो इसलिए वो तो उसको तो उठा करके डालना पड़ेगा इसीलिए यहां जोड़ देते हैं उसको प्रकृति से भी यहीं पड़ा रहता है वो। विकर्षण भी नहीं आकर्षण भी नहीं है कुछ में उसको कुछ नहीं करता है वो आकर्षण धर्म अगर होता इसमें ना तो जैसे हम बैठे थे खड़े नहीं हो सकते थे मिट्टी का ढेला है ना कण है पड़े हैं तो अपने आप वो ईंट नहीं बन पाते हैं ना ये कुछ भी नहीं बन पाते हैं क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसको रोके हुए है। तो वो हिलेंगे नहीं जब तक दूसरा नहीं आएगा उसको हिलाने के लिए कोई उससे अतिरिक्त वो नहीं हिलेंगे से लेकिन जीवात्मा ऐसा नहीं है ये कहीं से उठ जाता है इस पर पृथ्वी का कोई आकर्षण काम नहीं करता है जड़ पदार्थ आपस में एक दूसरे से आकर्षित होने के कारण हिल नहीं सकते थे लेकिन इसको हिला देता है ये तो इसलिए मूल प्रेरणा चाहिए इसको जीवात्मा पर भी इसका आकर्षण काम करता तो पहला प्रेरणा नहीं दे सकता था ये प्रथम प्रयत्न जो होता है वो आकर्षित होने से दे नहीं सकता था लेकिन उसी विधर्म के कारण जो नहीं रोक है इसमें इसलिए वो कहीं से भी पहले चेष्टा कर देता है मन में आगे फिर ये चल पड़ता है तो पहली चेष्टा के लिए आवश्यक था कि आकर्षण नहीं हो इसमें तो उसी से अनुमान से सिद्ध होता है कि आत्मा में नहीं होता है आकर्षण इन भौतिक पदार्थों से जुड़ता नहीं है कभी पर वो अपने आप भाग भी नहीं सकता है प्रयत्न करेगा प्रयत्न करने के लिए कुछ कर्म चाहिए उसको पदार्थ चाहिए तो उससे अलग भी नहीं हो पाता है वो इतना प्रयत्न नहीं कर पाता है कि धक्का दे बाहर हो जाए उसी में जुड़ केवल के प्रयत्न करता है इसलिए मन के साथ चिपका रहता है अपने आप निकल नहीं सकता तो ये धर्म इसके अंदर है जीवात्मा यानी ईश्वर के अंदर ये प्रवाहन धर्म है इसको प्रयत्न कह सकते हैं प्रयत्न के रूप में है जो एक पदार्थ को दूसरे स्थान से हटाता है या ले जाता है संसार की रचना करता है तो ईश्वर में यह विशेषता है कि वो व्यापक है और व्यापक होना और प्रवाहन होना ये दोनों ही आवश्यक थे इस में। अगर एक जगह जीवात्मा में भी प्रवाहन धर्म है लेकिन ये व्यापक नहीं है व्यापक नहीं होने से क्या है रचना नहीं कर सकता ये संसार की रचना करने के लिए जरूरी होता है कि जितने में आप कार्य का निर्माण कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग आपको रहना पड़ेगा नहीं तो नहीं बना पाएंगे उसको थोड़ा सा जगह तो चाहिए क्योंकि जिस चीज को एक जगह रख रहे हैं तो दूसरी जगह से उठाने के लिए उसको लाएंगे ना वहां पर तो अतिरिक्त स्थान की जरूरत पड़ेगी इसमें भी तो ऐसे संसार बनाने के लिए पहले परमाणुओं को आज जिस परिधि में है पूरा विश्व थोड़ी सी जगह कम से कम चाहिए उसको यहां से उठा के वहां को डाला जा सके तो ईश्वर को भी इससे बाहर रहना ही पड़ेगा तो इसलिए क्या है अब वो व्यापक होने के कारण जीवात्मा सारा कुछ नहीं कर पाता है एक देशी होने से और ईश्वर व्यापक है और प्रवाह धर्म है इसलिए कहीं भी किसी भी पदार्थ को पहुंचा करके उसकी रचना कर पाता है दूसरी विशेषता है ईश्वर के अंदर स्वामी जी ने इसको लिखा है सो नियम पूर्वक चलाने वाले हैं सबके निर्वाहक भी हो या निर्वाहन का धर्म है सभी को गति देना यथा स्थिति में रखना सबको सूर्य चंद्र आदि जितने भी घूम रहे हैं या जो जो अपनी कक्षाओं में चल रहे हैं इसको पहली गति देने वाला ईश्वर है बिना गति दी ये नहीं चल सकते थे और आ, हो सकता है बीच में भी गति ये कल्पना है केवल बीच में भी कोई गति देता हो ईश्वर इनको है। जैसे कम लगती है संभावना एक बार गति देने से शायद ये गतिशील हैं और परस्पर के आकर्षण विकर्षण से संतुलन बना हुआ है वो तो रोज धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती है इनको लेकिन पहली धक्का तो देगा ही वो बंद हो जाता है हाँ। उसमें जो आ, बेग उत्पन्न होता है वो हो वो अपने आप तो मरता है है लेकिन जो जब दो वो अकेले में होता ऐसा केवल बाधक जब रहते हैं ना तो उसमें ऐसा मरता है वो उसका बेग मरता जाता है टकर जैसे कोई चीज फेंकते हैं ना इसमें आकाश में तो उससे जो अन्य परमाणु है वो ढक्का देते हैं इसको उसके कारण इसका बेग मरता जाता है धीरे धीरे वो गिर जाता है लेकिन यहाँ क्या है ना दो पदार्थ ऐसे बनाए हुए हैं सूरज सभी में आकर्षण वाला है तो वो एक दूसरे को खींचते आए उनसे ये बनता रहता है फिर अलग से गति बनती है अकेले होते तो रुक जाता है लेकिन अकेले का नहीं है सभी का एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है हाँ एक दूसरे के साथ किए हुए हैं सूर्य का होगा जो भी होगा तो आपस में कुछ सामंजस्य बैठाया हुआ है लेकिन फिर भी पहली गति तो देनी पड़ेगी इतने बड़े पदार्थ के लिए इतना बेग चाहिए नहीं तो वो नहीं चल पाएंगे और इतना बेग छोटा नहीं दे सकता है कोई उससे छोटे वाला तो हिला ही नहीं पाएगा तो इसलिए उसके अंदर इतना बेग चाहिए सामर्थ चाहिए ईश्वर के अंदर तब इसको करता है वो इस प्रकार से वो सभी के निर्वाहक हैं, संचालक है दूसरा है वहनी रसी हव्य वाहना आप अग्नि जैसे अग्नि है इसका भी नाम हव्य वाहन है अभी आपने हवे दी आहूति दी इसमें अब इस आहूति को इसने कहा पहुंचा दिया किरणों के माध्यम से आगे यहां से इसने सूक्ष्म कर दिया पदार्थ और कुछ दूर तक तो यही पहुंचा देगा यही अग्नि जो निकली इससे आगे जहाँ मर जाएगी ये भी मर जाता है पूरा नहीं जाता है क्योंकि अग्नि ये बहुत वो है ना ये भी अनित्य है नित्य तो रहता नहीं है जो मूल अग्नि है पंचभूतों में के रूप में वो तो रहेगी नित्य अपने काल तक लेकिन अभी ये जो लहर के रूप में या उस रूप में कण के रूप में बनती है ये क्षणिक है प्रकाश के रूप में जो उठ रही है वो क्षणिक है अग्नि वो बहुत नहीं जाती है लंबी जैसे टार्च का प्रकाश आप मारते हैं तो कुछ सीमा तक जाती है इसकी किरणें उसके आगे नहीं जा पाती क्योंकि अब नहीं है तो अभी नहीं जा पाती है तो यही होता है कि उसकी आगे आयु नहीं है ये बिना अवरोध के भी रुक जाती है वो तो आगे नहीं जा पाती है अगर वो नित्य होती तो आगे चलती चली जाती तो गया है मर जाती है ना नष्ट हो जाती है मतलब जैसे इसकी लपट अभी बहुत तेज चल रही है आगे बहुत जाके नहीं चलती लपट रुकने वाला तो नहीं है ना ऊपर उठने के लिए फिर भी लपट नहीं उठती ऊपर छीन तो हो, हो जाती है ना वो छीन होना ही मरना यानी छीन क्यों हो रही है अगर नित्य ही होता तो उसमें वो नहीं आना चाहिए था ना बिकृति बिखराव नहीं आना चाहिए था लेकिन वो धीरे धीरे बिखरती है तो बिखराव ही तो इसका मूल है ना ये, ये क्या चीज है पुस्तक तभी तब तभ है ना जब इसके संयोग बने हुए हैं स्थूल इस संयोग इसके बने हुए हैं वो जब संयोग इसके निकाल देंगे तो पुस्तक नहीं रहेगी यद्यपि इसका ओ कण रहेगा पर पुस्तक की स्थिति वाला जो है संयोग वो नहीं रहेगा तो अग्नि का रूप बनाने वाला जो संयोग है वो नहीं रहता है अग्नि जो तत्व है अभी इस तत्व का संयोग है ये वाला नहीं रहता है, और हो जाता है ये तो वो वाला तो रहेगा बचा हुआ वो पांच भूतों पृथ्वी की तरह नष्ट वो भी नहीं होगी लेकिन इस रूप में जो उत्पन्न होती है जिस रूप में वो नहीं रहता है वो नष्ट होता है फिर मिल जाता है उसी में जाकर के जो जहा से जो प्रकृति जिसकी है ना वो भूत उसमें जाके मिल जाते हैं सभी अपने ने भूतों की ओर दौड़ते हैं जैसे पानी यहाँ का है ना तो दौड़ दौड़ेगा समुद्र की ओर वायु यहाँ करें तो ऊपर की ओर चला जाएगा ऐसे अग्नि की जो गति है हर समय ऊपर की ओर है तो ये ऊपर की ओर कहाँ है इसके मूल सूर्य आदि है ये तो बहुत सूक्ष होकर उसमें चले जाते हैं फिर वापस तो इसका मतलब कि सूर्य का जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश जैसे टार्च का प्रकाश नया उत्पन्न होकर के जाता है ऐसे सूर्य में प्रकाश नया बनता है तत्काल आपस के परमाणुओं से किसी प्रकार संघर्षों के नया बनता है वो जीवित आता है यहाँ यहाँ के मर जाता है वो नहीं रहता है निप्लियर प्रिम्णा, निप्लियर प्रिम्णा। हाँ जैसे कि यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी मान लो डालते रहो एक फवारे के रूप में तो पानी नष्ट नहीं होता है तो क्या होगा बढ़ता जाएगा ना फिर पहले गीला होगा फिर उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे दे वो पानी बढ़ने लग गया तो ऐसे ही किसी भी कमरे के अंदर आप दीपक जलाते रहिए तो कुछ तो सीमा में उसकी गर्मी बढ़ेगी लेकिन लगातार दीपक जलाने के बाद आग नहीं लगेगी उसमें मान लो उसी मात्रा में अग्नि बढ़ती जाती ना उसकी गर्मी तो बहुत हो जानी चाहिए थी इस पृथ्वी पर पता नहीं कितने सूर्यों का प्रकाश आता मान लो आता है इसका भी आ रहा है दिन रात आ रहा है और मान लो ये नष्ट नहीं होता तो पानी की तरफ बढ़ना चाहिए था ना वो अब तो, तो सारी जल जाती पृथ्वी जैसे कमरे में इसी दीपक का प्रकाश इसको पिघला देता अब तक अगर भरता रहता ना वो शीशे के अंदर नष्ट नहीं होता तो इसको पिघला देता वो पर भरता नहीं है ना पानी डालते हैं तो वो नहीं मरता है तो भर जाता है वो पर अग्नि नहीं भरती है ना इससे ये निकलता है कि मर जाती है ये नहीं रहती इसकी कुछ सीमा है बहुत ज्यादा नहीं है इसकी रूपांतरित नहीं अग्नि जिस रूप में है वो नष्ट हो जाता है अग्नि का भी एक और मूल रूप है जैसे मिट्टी का ढेला है ना ढेले के ऊपर पानी डालो तो नहीं रहेगा ढेला वो मिट्टी का कण बन गया ना ढेला नहीं रहा ना ईट बनाई आपने और सुखा दिया उसको तो अब जिस विन्यास में है वो ईट उसका नाम है तोड़ देने के बाद तो मिट्टी हो जाएगा ना ईट नहीं रहेगी ना अब तो अग्नि भी इसी रूप में दो मूल रूप हैं इसके एक तो जो भूत रूप है पांच भूत जो बना हुआ है एक तो वो रूप है ये वाला वो रूप नहीं है जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी ये जो गोला दिख रहा है ये अलग है लेकिन पृथ्वी भूत है वो अलग है इससे पृथ्वी भूत से ही देखिए ये हरा भी बना हुआ है ये लाल भी बना हुआ है इसी भूत से पृथ्वी शरीर भी बनता है इसी भूत से पत्थर बना है इसी भूत से लोहा बना इतने सारे है ना भेद इसके तो एक ही भूत से सभी बने लेकिन एक ही वस्तु कई रूप में नहीं हो सकती ना फिर लेकिन ये कई रूप में होते हैं इससे पता चलता है कि भिन्न भिन्न रूप बने हैं और भी इसके तो मूल में तो है अलग इसका रूप ये रूप नहीं स्वरूप है एक ही मिट्टी कहीं लाल दिखती है कहीं काली दिखती है कहीं गोरी होती है लाल ऐसी होती है तो ये मिट्टी वो मूल नहीं है लाल मिट्टी से ये वह लाली पदार्थ बनने चाहिए थे वो अलग अलग बनते हैं ना एक ही जगह बीज बोते हैं वो मिर्च के भी बीज बो दो आप और चीकू के भी बीज बोल दो आप तो मिट्टी तो वही है लेकिन कोई मीठा होता है कोई तीखा होता है तो मिट्टी के अंदर केवल वो मिट्टी नहीं है जितने बाहर जितने भी इसको विश्व रूप बोलते ये बाहर जितना है ना सभी के सभी मौलिक कण है उस मिट्टी के अंदर जिसको मिट्टी बोलते हैं तो इस मिट्टी से भी भिन्न है पृथ्वी उस मिट्टी वो पृथ्वी का एक गोला है ये अनित्य है पृथ्वी लेकिन जो पृथ्वी भूत है ना वो इसकी अपेक्षा नित्य है से जो पृथ्वी बनी है है वो नित्य है। उसकी अपेक्षा ये पृथ्वी जो गोला वाला है ये अनित्य है ये वो पृथ्वी नहीं है जिसको भूत पृथ्वी बोलते हैं तो जैसे ये पृथ्वी भूत नहीं है ये दूसरी है गोला वाली ऐसे ये जल भी वो जल नहीं है हाँ वो वाला जल नहीं है जो मूल वाला है इसका भूतों से बना हुआ तो ऐसी वायु भी नहीं वैसे अग्नि भी नहीं है ये अग्नि भी दूसरी है उससे बनी हुई अग्नि है ये हर्ष में नष्ट होगी वो नष्ट नहीं होगी उसे फिर दोबारा बनेगा जैसे मिट्टी के घर गिरा दिया गिराने के बाद फिर बनाएंगे उसको ऐसे ही अग्नि एक बार तो नष्ट हो जाती है फिर दूसरी बनती है वो उसके मूल कण बचे रहते ऐसे तो इसका होता है तो अब इसका मुख्य धर्म क्या है अग्नि का किसी भी चीज को तोड़ना है इसका कर्म जल का तो धर्म होता है जोड़ देना और अग्नि का मुख्य कर्म होता है तोड़ना केवल इसका काम विवाह करना होता है संयोग करना नहीं होता है कथन में आता है कि अग्नि से जोड़ते हैं वो वेल्डिंग करते हैं तो दो लोहे को जोड़ते हैं ना मूल रूप में जोड़ते नहीं है तोड़ते हैं वो तोड़ने से जब वो नहीं जब अग्नि से गर्म होता है ना तो उसके जो शिथिल पर वो जुड़े हुए थे परमाणु वो क्या होते हैं ढीले हो जाते हैं तो दोनों के परमाणु ढीले हो जाते हैं जब तो एक दूसरे में घुस जाते हैं घुसने के बाद अग्नि वहाँ से निकल जाती है भाग जाती है और वो वहीं रह जाते हैं उससे दिखता है कि जोड़ दिया इसने जोड़ा नहीं अग्नि ने तोड़ा है केवल लेकिन टूटी हुई अवस्था में वो पिघल गए थे और साथ हो गए अब अग्नि जब तक नहीं निकलेगी वो नहीं जुड़ेंगे अग्नि जब निकलेगी तब जुड़ेंगे वो तो अग्नि अपने रहते हुए किसी को नहीं जोड़ती है ये केवल तोड़ने का काम है इसका तो अग्नि से हर पदार्थ क्या होता है टूटता है लेकिन अग्नि जब निकल जाती है तो वो जुड़ भी जाते जुड़ जाते हैं वो अग्नि के निकलने से वायु घुसती है या जल घुसता है वहाँ वो उसको जोड़ देते हैं जुड़ना वस्तुतः केवल अपने परमाणुओं की जो सजातीय धर्म है ना उससे जुड़ना होता है वो दो परमाणु जो एक जाति के हैं उसके परस्पर के ध्रुवों का किसी तरह केंद्रीकरण होता है मूलता उससे जुड़ता है पदार्थ दूसरे से नहीं जुड़ता है कभी नहीं जुड़ेगा भी जातीय किसी को नहीं जोड़ सकता है सिद्धांत यही रहेगा हर समय जुड़ना जो होगा वो सजातीय में होगा विजातीय तोड़ेगा केवल तो जितने भी पदार्थ जहां भी जुड़ते हैं वो एक तरह के होते हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में तो अग्नि के द्वारा जल के द्वारा उसमें केवल असंतुलन बनाया जाता है तो उतने दुर्बल होते हैं वो जितने उससे उसे निकाल लेंगे एक जाति के बनाएंगे उतने उदृढ़ हो जाएंगे तो लोहा आदि होता है या पत्थर आदि होता है इसमें दूसरे भी अधिक होते हैं तो उतना मजबूत नहीं होता है एल्मियम है जो भी होता है लोहा जैसी नहीं होता है तो इसकी कणों में वो सजातीयता अधिक रहती है इसलिए ये अधिक मजबूत होते हैं जितना भी जातीय डालेंगे उतना दुर्बल हो जाएगा ये तो इस कण से क्या होता है अग्नि का मुख्य धर्म हर चीज को तोड़ना होता है तो तोड़ना भी अच्छे काम के लिए होता है और बुरे के लिए भी होता है दोनों चाहिए तो अग्नि का यहाँ जो तोड़ना धर्म लिया गया है निर्माण की दृष्टि से और वो पहले बना दिया जाता है फिर उसको तोड़ा जैसे घी अब जम गया तो जमा हुआ घी किसी काम का नहीं है वो काम का करने के लिए इसको पिघलाना पड़ेगा पिघल करके पे अब ये एक दूसरे में जाएगा विभागकरण होकर करके थोड़ा थोड़ा मात्रा तो ऐसे ही सभी पदार्थों में पहले जो रचना की गई कुछ पदार्थ ऐसे है जो मूल रूप में पहले बना दिए गए भर दिए गए उसमें फिर उसको तोड़ते हैं तोड़ के थोड़ा थोड़ा विभाग करते हैं जैसे अन्न है तो अन्न पहले बना दिया यहा सारा जोड़ दिया गया एक क्रम से अब उस अन्न को जब इस शरीर में डालते हैं, तो उस अन्न के अंदर ही सारे विभाग हैं वो अवयव हैं। वो अब टूट टूट करके अपने अपने में जुड़ते हैं जा करके। हड्डी बन जाता है मांस बन जाता है खून बन जाता है वो सबके सब, सब उसमें है जैसे दूध के अंदर घी रखा हुआ है ना अलग बना हुआ वहां जुड़ा हुआ है ऐसे ही अन्न के अंदर रस रक्त आदि सारे हैं ये तो अब ये बाहर नहीं तोड़ सकते बाहर भी अगर बेजानी किसी दिन हो सकता है तोड़ने में सफल होंगे तो रक्त बन जाएगा हड्डी बन जाएगी अभी तक तो बना नहीं है अपने पृथ्वी शरीर में है ये ईश्वर को पता है बैज्ञानिकों को अभी नहीं पता है लेकिन बनेगा सारा इसी से अन्न के अंदर होता है सारा कुछ जैसे दूध के अंदर ही होता है तो एक प्रक्रिया होती है कि पहले इसको जोड़ दिया जाता है दूसरी प्रक्रिया में फिर तोड़ा जाता है बाहर तो अनाज जोड़ दिया और सरसू शरीर के अंदर डालेंगे अब वो टूटेगा, टूट करके फिर अलग अलग बनेगा तो टूटना जुड़ना ये होता रहता है उसके लिए अग्नि जरूरी है अंदर जटराग्नि काम करती है तोड़ने का बाहर अग्नि तोड़ने का काम करती है तो टूटेगा तभी पदार्थ एक दूसरे में संतुलन बनेगा तो वो संतुलन बनाने वाला जो होता है उसको हवे वाहन कहते हैं तो अभी जो जो आहुति देते हैं इस आहुति को जैसे अग्नि ने पहुंचा दिया तो ऐसे ही ईश्वर सारे कर्मों का करने वाला जो है ये हवे वाहन इस तरह का है ये कि आप यहां अब कर्म कर रहे हैं इस शरीर में तो इस शरीर से क्या होगा आप दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो अब वो कौन पहुंचाएगा ईश्वर ही पहुंचा सकता है और कोई नहीं पहुंचा सकता है आज यदि ईश्वर नहीं रहे तो संसार कल से बंद हो जाएगा ठप नहीं चलेगा एक दिन भी नहीं चलेगा कैसे नहीं चलेगा ये मान लीजिए कि आज ऐसा हो जाए कि कोई भी जो बीज बोए मान लो वो नहीं उगेगा कोई भी किसी जितने भी दंपत्ति हैं जो पशु पक्षी मनुष्य आदि आज बच्चा उत्पन्न होना बंद हो जाए मान लीजिए एक भी बच्चा अब से नहीं उत्पन्न होगा कल्पना कीजिए तो क्या होगा अब हाँ एक तो घटना शुरू होगा उससे अधिक लोक में जो कितनी दुरावस्था होगी कितना सारा प्रयत्न रुक जाएगा एक साथ अधिकतर जो माता पिता होते हैं ना क्यों काम करते हैं किसके लिए करते हैं बोलते हैं ना, बच्चा नहीं हो तो उतना पुरसार थोड़े करेगा माँ बाप करते हैं उसके लिए इकट्ठा करते हैं उसके आशे पर आशा पर जीते हैं वो तो अगर तो उनको पता लग जाए ना कोई नहीं मेरा होगा तो इतना ही इकट्ठा नहीं करेंगे वो तो ऐसे सभी के लिए अगर पता हो जाएगी कल को कोई आना ही नहीं है तो आधा पुरुषाद बंद हो जाएगा आज ही संसार जो पुरुषार्थ कर रहा है ना इतना मारपीट कर रहा है सब बंद कर देगा किसके लिए करेगा तो मानसिक प्रभाव इतना अधिक पड़ेगा कि ऐसी हलचल मच जाएगा संसार में लेकिन ये जन्म कौन दे सकता है फिर बिना ईश्वर के संभव नहीं है जीवात्माओं को यहां से वहां ले जाना किसी के बस का नहीं है तो प्रत्येक क्षण ये जो जन्म हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि ईश्वर एक जीवात्मा को निकाल करके दूसरे में ले जाता है प्रत्येक क्षण इसीलिए ये चल रहा है जन्म हो रहा है इसलिए संसार चल रहा है और जन्म ईश्वर के कारण हो रहा है तो ईश्वर प्रत्येक क्षण में आवश्यक है संसार के लिए कभी उसकी गोल नहीं की जा सकती ऐसी दूसरी है, है कि जो कर्म हम कर रहे हैं अपना सुबह से लेकर अब तक कितना किया याद है क्या सारा ऐसा गोल है अब मान ली ईश्वर भी भूल जाता तो क्या होता अगली कोई व्यवस्था नहीं बनती कि पर वो अगला जन्म देता देता शरीर माता-पिता सब हो जाता तो इसलिए सारा सारा का सारा हिसाब रखता है और हिसाब रखने के लिए जब जब कर्म होता है हर कर्म क्षणिक होता है एक क्षण में समाप्त करके हो जाता है किसी के बारे में भी एक क्षण हम कुछ सोचते हैं बुरा और अच्छा वो उसी समय नष्ट हो जाता है नहीं बचता है अगर उसको सुरक्षित नहीं रखे ऐसा वो तो बचेगा ही नहीं वो नष्ट हो जाएगा सारा तो उसको अब उस उपस्थित होना पड़ेगा ना ईश्वर को देखने के लिए नहीं देखेगा तो पता कैसे लगेगा इसने ये किया तो इससे है कि ईश्वर प्रत्यक्षण देख भी रहा है ईश्वर के लिए प्रत्यक्षण होना अनिवार्य है नहीं तो सारा हिसाब कर्मों का जो हिसाब है बनेगा ही नहीं और उसके बिना फिर संतुलन ही बनेगा संसार में गदे घोड़े जो भी बनते हैं धर्म अधर्म के कुछ नहीं योनिया बनेगी नहीं व्यवस्था करना अनिवार्य है इसलिए हमारे कर्मों को भी प्रतिक्षण देख रहा है वो होना अनिवार्य है ईश्वर का और उसी आधार पर ये इधर से उधर हमको पहुंचाता है तो वो अभिमान भी है स्वात्रोसी प्रचेता स्वात्र मतलब व्यापक तो गति वृद्ध हो ईश्वर क्या है स्वात्र है सब जगह पहुंचा हुआ है पहुंचा हुआ का यही अर्थ है हर जगह की क्रियाओं को वो हर समय देख रहा है और देखने के साथ साथ ऐसा होता है कि एक जगह जो ईश्वर को अनुभूति होती है ये अनुभूति उसको दूसरी जगह भी होती है यानी यहां की बात अमेरिका में इस जो ईश्वर का भाग है ना उसको वैसे ही पता चलता है अमेरिका में जो घट रहा है भारत में वाला जो ईश्वर है यहां पर भी उसको वैसे ही पता लगता है सारा का सारा मतलब जितना भी होता है जहां भी हो रहा है सब एक दूसरे में गुठमुत होने के कारण मतलब व्यापकता होने के कारण हर चीज को एक साथ जानता है वो वो सभी का जगह की चीज को सभी जगह जानता है तो ये यहाँ की घटना की दृष्टि से ये कथन है क्योंकि ऊपर तो भी वो बता ही दिया था फिर भी बताया कि व्यापक हो आप पहुंचने वाले हो तो ईश्वर गति करके तो पहुंचता नहीं है ज्ञान से पहुंचा हुआ है स्वरूप से एक बार विभु है दूसरा अब ज्ञान से एक ज्ञान जो उत्पन्न इस देश में होता है वही ज्ञान उसको दूसरे देश में भी हो जाता है इस तरह से सभी को व्याप्त कर लेता है वो व्यापक रहता है और दूसरी बात है कि प्रचेता है वो हर चीजों को हर जगह जानता है कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है जिसने जितना अधिक अनुभव किया है केवल अनुभवी बुद्धिमान होता है और कुछ नहीं होता है बुद्धिमत्ता कुछ भी नहीं है एक चीज आपने देख रखी है इस चीज को ये ऐसी होती है तो दोबारे जब यही सामने आएगी तो व्यवहार कर लेंगे आप इससे जो नहीं देखा है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो बेवकूफ उसी को कहते हैं और बुद्धिमान उसी को कहते हैं जिसने जितना अधिक देख रखा है वो उतना व्यवहार करने में समर्थ होता है जिसने नहीं देखा है वो व्यवहार नहीं करेगा इसीलिए जिन घरों में बहुत सारे समान होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो कुशल हो जाते हैं और जिनके घरों में नहीं है उनके बच्चे कुशल नहीं हो पाते बुद्धि समान होते वे भी एक ने बहुत देख रखा है और एक ने देखा नहीं है तो अब क्या होता है दोनों के व्यवहार में अंतर पड़ जाता है वो इसीलिए कि एक ने अनुभव किया है दूसरे ने अनुभव नहीं किया है तो उस बारे में नहीं कराएगा ना मान लो जी जिसने किसी ने अब वो क्या नाम है मोबाइल देखा ही नहीं किसी घर का बेटा बच्चा छोटा न और उसको दे दिया जाए तो क्या करेगा बड़े घरों में ये चीजें होती है वो कहीं भी प्रयोग कर लेता है तो साधनों के कारण अभी जो बुद्धिमान और वो बुद्धिहीन की चलती है ना वो उसका बहुत बड़ा कारण केवल साधन है जो इसके आधार पर छोटे बड़े का निर्धारण कर दिया जाता है जबकि बड़े घरों से छोटे घरों के भी बच्चे बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं लेकिन अनुभव नहीं है देखा नहीं है उन्होंने तो अच्छा बुरा सब कुछ जो होना होता है ये अनुभव के आधार पर होता है किसी ने पिछले जन्म में अनुभव कर रखा है तो वर्तमान जन्म में बिना देखे भी उसको होगा ऐसा लगे लेकिन होता प्रथम कारण अनुभव है तो जितने पदार्थों के साथ हमारा संयोग होता रहेगा संबंध होता रहेगा उसकी अनुभूति होती रहेगी उतने ही हमें हमारे अंदर उसके संस्कार बनते रहते हैं वही बुद्धिमत्ता है वो बुद्धिमान है तो ईश्वर को क्या होता है हर चीजों का देखा दिखना होता है सब कुछ देखा हुआ है वो हर चीज की अनुभूति है अनुभूति होने के कारण वो बुद्धि रहती उसके अर्थ में बनी हुई रहती है तो सब पदार्थों को देखते हुए भी क्या है उसका वो प्रचेता है सभी चीजों के सर्वत्र विद्यमान है और हर चीजों को वो जानता है स्वात्रोसी प्रचेता विश्व बेदा तुथ कहते हैं ब्रह्म को महान को सबसे बड़ा को तो ईश्वर व्यापक होता हुआ भी वहनशील होता हुआ भी और सर्वत्र पहुंचा हुआ सबको जानता हुआ और महान है तो तुथोशी विश्ववेदा महान होते हुए विश्ववेद है वेद विश्ववेद कहते हैं सभी को जानने वाला सभी को प्राप्त करने वाला सभी जगह पहुंचा हुआ ईश्वर के लिए ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कि अप्राप्त है हर चीज को वो प्राप्त किया हुआ है यानी सर्वत्र व्यापक है सब उसके हाथ में है और सभी को जानता है कोई भी चीज छुप छुपी हुई नहीं है ईश्वर के सामने और विश्ववेद है हर चीज़ों को वो प्राप्त भी किया वो उसकी चीज़ें होती पहले उसकी है बाद में फिर दूसरे की होती है पहले उसकी हो जाती है इस कारण से वो विश्ववेद है सभी को जानने वाला सभी को प्राप्त करने वाला और सब कुछ उसके अधिकार में है तो इस प्रकार से हमें ईश्वर के गुणों को जान करके उसके प्रति समर्पित होना चाहिए और कृतार्थ उससे संबंध बना करके अपने आप को फिर महान बनाना चाहिए जैसे लोक में हम बड़े को देख करके गुणवान है धनवान है उससे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं किसी के पास धन है किसी के पास प्रतिष्ठा है तो हम जुड़ना चाहते हैं ना उससे स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति होती है तो यहाँ भी वही नियम है कि ईश्वर के बारे में इतना सारा बताने का तात्पर्य ही है जुड़े है उससे जितना जितना समझ में आता जाएगा वो ईश्वर के, तो तो जितना जितना के प्रति इतना ही आकर्षण होता जाएगा और बता भी नहीं सकता था ईश्वर के अः बताए बिना दूसरा कोई तो ईश्वर ने बता भी दिया तो अपने गुणों को विशेषताओं को ईश्वर ने बता दिया ताकि हम उसकी और आकर्षित हो सकें और फिर अपने जीवन को किरदार्थ कर पाए यही संकेत है